नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ है विशेष म्यूजिक टीचर जो एच इंटरनेशनल में अपनी विशेष सेवाएं दे रहे हैं बाल कृष्ण जी आइए उनसे बात करते हैं आज विशेष जौनपुरी राग पर वो बात करेंगे कि ये राग कहाँ से लिया गया है और इसकी जो खूबसूरती है वो क्या है इसकी विशेषता क्या है उसके ऊपर सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से बालकृष्ण जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार रमेश जी राग जौनपुरी जो आशा से लिया गया है जी जी, जी। इसकी राग की विशेषता कॉमल यूज होते हैं तीनों जो है वो कॉमल लगते अच्छा तीनों सर कॉमल कॉमल लगते हैं और इसके अंदर जब आरओ इसका लेंगे तो आरो में इसका गय वर्जित है गंधार स्वर को नहीं लिया जाता अच्छा। केवल सिर्फ सारे मापा धनी सा इस तरह से मतलब गय वर्जित कर दिया जाता हाँ, है हाँ। गंधार स्वर वर्जित हो जाता है और अबरों में जो है सारे स्वर लगते हैं सभी स्वर जाते तो तो गई लगेगा लग जाएंगे हाँ जाते वक्त इसमें गंधार वर्जित है अच्छा और आते वक्त, वक्त सारे इसमें सारे स्वर लगेंगे तो इसकी जो जाति है वो है ओडब संपूर्ण मतलब छह स्वर लग रहे हैं तो इसलिए ऑर्डर है और संपूर्ण सात स्वर लग रहे हैं आते वक्त इसलिए, तो इसलिए संपूर्ण हुई तो ऑर्डर संपूर्ण की जाती हो गई है इसमें बादी स्वर ध है और संबादी स्वर ग दोनों कोमल स्वर हैं तो बादी स्वर ध हुआ धुआ स्वर ग हुआ इसका ग जो गाने का समय है वो दिन का द्वितीय पहर है दस से बारह के, के, के बीच का टाइम दस से बारह के बीच का टाइम दस से बारह के बीच का टाइम इसमें गाया जाता है और तभी ये राग खिलने लगता है अच्छा इसकी खूबसूरती जो है आप दस से बारह के बीच में गाएंगे ऑटोमेटिक आपके स्वर लगने लगेंगे रागो के साथ यही <laughs> एक अच्छी खासियत है अगर आप भैर गा रहे हो सुबह गाइए आपको ऑटोमेटिक है ना कहनी जरूरत नहीं है वो राग ऑटोमेटिकाने लगे सुनो हल्का सा आप खुद गुनवाने लग जाओ अच्छा हर राग के साथ एक ऐसी व्यवस्था है की वो समय के अकॉर्डिंग चलता है तो ये राग जो है वो दिन के द्वितीय पैर में गाया जाता है थोड़े इसके आरो और अवरोह जरा बना के बताइएगा बिल्कुल इसके आरोह है सा रे मापा ध नी सा इसमें और नी कॉमन यूज हुआ है जी अब अवरोह होगा इसका सा नी धा मे सा ये अवरोह है जिसमें ग लिया गया सात तो स्वर लिए गए और जब हम आरोह कर रहे थे तो उसमें जो स्वर समूह इसकी पकड़ कैसे पता चलेगा कि ये जौनपुरी राग है तो इसका एक समूह बनाया गया स्वरों का कुछ जैसे स्वरों का एक गुलदस्ता बना दिया गया तो उससे पता चल जाएगा इसकी खूबसूरती कैसी तो मैं आपको बताऊंगा वो भी जी मीधा इसकी पकड़ कहते हैं इसे स्वर की पकड़ मा पी धा मा पा प ग माँ प तो इससे पता लगा कि ये जौनपुरी की तरफ जाएगा ट्रैक चेंज है हल्का सा ट्रैक चेंज किया राग चेंज हो गया अगर हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं तो ये किसी और राग में चला जाता है मैं देख गे लगा देता किसी और राग में परिवर्तित हो जाता है एक एक स्वर का महत्व है यहाँ पे अब मैं इसका आपको छोटा ख्याल सुनाता हूँ जो सदारंग और अदारंग ने दोनों लिखा है अच्छा। हाँ ख्याल गायकी में क्या हुआ कि बहुत पहले राजा महाराजा के समय पे सदारंग अदारंग नाम के दो गायक हुए थे तो वो क्या ख्याल कंपोज करते अच्छा अच्छा तो उनकी कंपोजिंग है तो आज वो इतने फेमस हो गए कि अधिकतर जो क्लासिकल सीखने वाले हैं जो सिखाया जाता है जैसे ट्रेडिशनल तो उसमें उनकी राग काफी ख्याल गाए जाते हैं तो ये भी उन्हीं से कंपोजिस्ट ख्याल है और मैं उसी तरह कोशिश कर रहा हूँ गाने की इसका इस तरह से है पायल की झनकार पायल की झनकार बैरनिया झननन बाजे कैसे मोरे पिया से मिलन को अब मैं पायल की झनकार बैरनिया ये इसका स्थाई है अब इसका अंतरा विरह से तन ताप तपत है विरह से तन ताप तपत है अंग अंग सब लाग रही बादा सदारंग रंगीले हुए सदारंग रंगीले हुए उठत जिया हुकला के पायल की झनकार बेरनिया पायल की झनकार बेरनिया पायल की झनकार बेरनिया।, बेरनिया इसका स्थाई आपने अंतरा स्थाई अंतरा दोनों हो दोनों हो गए तो इस तरह से ये अभ्यास गीत का प्रैक्टिस, हाँ, प्रैक्टिस तो आप जी, जी, जी, जी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये रैक भी नहीं, नहीं, नहीं। तो जो इसे सुनेंगे जैसे ही तो उसमें कोशिश कर सकते हैं आ सकता है आराम से दो चार बार क्योंकि बहुत सरल है ऐसा कठिन कुछ नहीं है बस अभ्यास की जरूरत है एक मेन बात तो ध्यान रखना है की आरो और बनता है हाँ हाँ। जो हर राग के साथ एक डिफरेंट होता है आरो अबरोगो तो हाँ। में से हाँ। जो पकड़ है वो डिफरेंट मिलेगी है हाँ। हाँ। कि किस किस को स्वर को किसके साथ सम्मिलित करना है यहाँ पागर की संगति का बहुत असर है पागर ए से ये राग ज्यादा जलकेगा उन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है हर राग में डिफरेंट डिफरेंट थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं होता है तो वही है एक और बात बताएं कि जैसे इसको प्रैक्टिस करने का है तो किस तरह से इसके लिए हमको तैयार होना पड़ेगा क्या मनोभाव लेके बैठें। नहीं बिल्कुल संगी सही कहते <laughs> रहते आप पहले स, अलंकार का कर रियाज करें और जो अलंकार हैं उनमें आप जैसे ही सिंपल अलंकार है तो सातों सुर के अलंकार बना दिए जाते हैं उसको जी। बच्चों को सिखा दिया जाता है लेकिन जब किसी राग को आप गा रहे हैं तो उसी राग के अलंकार आपको बनाने पड़ेंगे जैसे आपको आरओ में ध्यान रखना है गै नहीं लगाना है मुझे तो आपको गै नहीं लगा के ही गन्धार को वर्जित करके ही अलंकार तैयार करना है हाँ वो पूरा लिख रहे इसी तरह से अब्रो में सात स्वर लगेंगे तो आप सबका यूज करेंगे धह गी जो कॉमल है वही लगाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक इस का असर आने लगेगा तो जैसे जैसे आप ये करते रहेंगे वैसे ऑटोमेटिक आ जाएगा फिर क्योंकि माहौल बन जाएगा उस तरह का आपको वाइब्रेशन उस तरह के उत्पन्न हो जाएंगे जिससे आपको वो राग ऑटोमेटिक समझ में आएगा जैसे ही सुनेंगे तुरंत पता चल जाएगा जी जी आप जब इस राग को प्रैक्टिस कर रहे थे जब आप ट्रेनिंग में थे राजस्थान में जब आप बता रहे थे तो उसका अनुभव थोड़ा सा सुनाइए <laughs> मैं पहली बार इस राग को सीखा तो सबसे पहले हमारे टीचर्स ने बोला कि आशा राग आशा भी ठाठ को गाइए तो हमें उसके सारे जो स्वर हैं वही लगा दिए उसके बाद हमें इसी के अलंक अलंकार करने को दिए जाते थे पाँच से सात अलंकार हमने करवाए थे उस समय और उनको करने के बाद हम लोग प्रैक्टिस में किए तो जैसे मैडम ने हमें सुनाए तो तुरंत हमें आ गया इतनी जल्दी नहीं आएगा लेकिन एक दिन सुना दो दिन सुना हमारे टीचर भी अच्छे थे हमें सातों दिन भी सुना दिया करते थे अच्छा कॉलेज की प्रोफेसर मैम थी प्रभाव मैम काफ़ी अच्छा पीएचडी कर रखा उन्होंने संगीत में और यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छा उनका वो है वो हमें जितनी बार सुनना चाहिए हम सुना देते थे तो संगीत वाले हैं वैसे भी तो कभी गुस्सा आता ही नहीं है चार बार पाँच बार दस बार सुनो कोई बात नहीं बस सीख जाओ उनका उद्देश्य जो कर रहे हो वो सीखो तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है अच्छा इसमें जो भक्ति गीत वगैरह जो बने हुए हैं या हाँ। ये mostly किस टाइप के भाव इसमें ज्यादातर दिखते हैं जैसे वाले है दिखते हैं या फिर अलग तरह का कम्पोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है आप डिफरेंट कम्पोजिशन तैयार कर सकते है ना हाँ, भक्तिभाव हाँ, हाँ। वाले कर सकते है भजन तैयार कर सकते है एक को लगा की मुझे गजल गानी है मैं गजल तैयार कर सकता हूँ इसी राग पर मुझे लगता है की मुझे कुछ और सॉन्ग गाना तो मैं इस पर तैयार कर सकता हूँ तो मैंने देखा बहुत सारे गाने होंगे बहुत सारे गाने बन सकते हैं अलग-अलग डिफरेंट -अलग सोच के ऊपर डिपेंड करता है वो समय कैसे मूड में हो स्वर वही लगेंगे मूड आप डिपेंड करेगा अच्छा अच्छा स्वर वही रहेगा आप गजलू बना रहेंगा? सकते हैं आप भजन भी बना सकते हैं कब्वाली बना सकते हैं डिफरेंट बना सकते हैं ये कह सकता हूँ की स्वर किसी के बस में नहीं है आप जिस तरफ डालोगे अच्छा अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि स्वर जिस तरफ आप ढालेंगे उस तरफ वो बन जाएगा आपका अपना बन जाएगा हाँ? और आप जिस मोड पे जिस मुकाम पे उसको ले जाना चाहते हैं हाँ, उस तरह है आपको लगेगी जौनपुर राग में गजल गाने तो हाँ। आप गजल कंपोज कर सकते है ना जी, जी जी या मुझे भजन गाना तो भजन कम्पोज करिए बस आपको उस राग के बारे में पता होना चाहिए की ये स्वर कौन से लगने चाहिए कैसे लगने चाहिए किस स्थिति में लगेंगे तो आप उस पर उसी तरह का कर सकते हैं स्वर वही नोट वाहिए लेकिन आप उस गजल वाले मूड में गाइए तो गजल बन जाएगी ताल में ठेका लगेगा तो वो चेंज हो जाएगा आपको भजन गाना भजन वाला ठेका लगेगा ताल का भजन लोग भजन कर लो तो ऐसा कुछ नहीं किसी बाउंडेशन नहीं कि इस राग में आप केवल गजल गा सकते हैं या भजन ही गा सकते हैं या कपाली नहीं गा सकते ऐसा नहीं, नहीं है कुछ भी कर सकते जो भी राग हम लोग पकड़ लेते हैं या समझ लेते हैं तो उसमें हम किसी भी तरह के भावों के गीत हम लोग बना सकते बिल्कुल बिल्कुल बना बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है की हमारे दोस्त जो इस वक्त संगीत को सीखने वाले हैं सीख रहे हैं और अच्छी तरह से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो वो इस बात को ध्यान रखें कि आप किसी भी तरह से कोई भी राग के माध्यम से आप किसी भी भाव के गीत बना सकते हैं चलिए आगे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सबके लिए उसके बाद फिर से हम बालकृष्ण जी से इसी विषय पर जौनपुरी राग पर ही बात करेंगे आप सुन हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मस्कराते रहो के पग घुंग बाँध मीरा नाच थी के पग घुंगू के के पग गुंगरू। पग गुंगरू बाद मेरा मेरा मेरा नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में और आज हम लोग बात कर रहे हैं जॉन पुरी राग पर तो इस राग में जिस तरह से आरो और की हमने बात की तो आरोह में जो है ग वर्जित है गंदरों और फिर जब आरोह करेंगे तो सारे ही स्वर उसमें लगेंगे तो इस तरह से आप इस बात को नोट करें और इस बात को अच्छी तरह से लिख के रखें ये बातें अगर आपके ध्यान में हो तो जौनपुरी राग जो है अच्छी तरह से प्रैक्टिस में ला सकते हैं गाने का जो समय है 10 से बारह के बीच में यानी दिन के दूसरे प्रहर में और आइए इससे आगे जो है आलाप कैसे किया जाता है और कैसे इसको अच्छी तरह से हम लोग पकड़ सकते हैं वो सारी बातें सुनेंगे फिर से बालकृष्ण जी से फिर से एक बार उनका स्वागत राग जौनपुरी के अंदर जो अलाप थाने उनके माध्यम से हम राग को पकड़ सकते हैं जैसे अलाप है अभी मैंने कहा था कि पागर की संगति एक स्पेशल स्वर और पंचम और गंधार की संगति इस पर विशेष अहमियत रखती है क्योंकि हम किसी भी राग को गा रहे हैं तो उसमें एक संगति चलती है उसकी संग जोड़ी। साथ उसको जोड़ना है जोड़ी बनानी पड़ती है स्वरों का अलग अलग ग्रुप तो मैं इसी के बाद आपको पहले पग की संगति के बारे में बताऊंगा और उसके बाद इसके अलाफ और तानव भी आपको बताऊंगा तो पग की संगति के अंदर पेप पर होता है इसमें चौनपुरी राग है असर ठाकुर स्वर है पंचम उस पर अधिक न्यास करना आपको बार बार उसी पर ठहरना है रुकना है चलना है तो इस तरह से पता चलता रहेगा ये इस राग से संबंधित है जैसे मैं बताऊंगा अभी एक बनेगा गुरु पा से पापा तो वर्जित है तो फिर इसमें नहीं मैंने कहा ना आरो अबरों का ध्यान रखना है तो ये अब गया ना नीचे आया ना अबरों की तरफ जाए अगर मैं गह पर बोलता तो विरोध होता है इसका है ओके, तो यही तो बिगड़ तो हाँ, हाँ, हाँ। तो तो सकता था दूसरे रग की तरफ हम चले आकर्षित हो जाते हैं तो यही ध्यान रखना है पे मा पागर की संगति दिखाई दी है एक और ग्रुप है इसका ध मापा अब मैं इसमें अगर गए ले लेता तो वो आवरों में आ जाता तो इसको गाकू बर्जित करके मापा पे ही छोड़ना पड़ा तो यही ध्यान रखना है हमको मतलब गंधार का विशेष यूज है और कहां करना है ये भी जरूरी है अगर हमने आरों में कर दिया तो हमारा राग बदल जाएगा और अगर अबरों से कर रहे तो हमें पता है कि जौनपुर राग में आ रहे हैं गे मापा ये भी हो गे गैसे आरो अबरो की तरफ आए अगर गापा बोलता मैं तो ये आरो से चला जाता है इनमें से गे मा पे अबरो मा आरो इसी के भागे और भी है मापा धापा मापा ध मे मापा तो गे मापा का एक जो विशेष है वो इस राह को अब अधिकतर लुभावित कर रहा है बता रहा है कि हाँ ये रहा रे मापा इसमें गाया था पायल की झनकार रे, रे मापा तो आरो अबरों का विशेष ध्यान है इसमें बस और भी है इसकी मापा नी ध गापा गरे, गरे की संगति को लेकर के हमें इसे चलना होगा तो इस तरह से इसमें ये विभिन्न ग्रुपों के अकॉर्डिंग है जिसे हम पापर न्यास किया है बार बार हमने उसको पैरे पगरे की संगति को भी दिखाया है पापर न्यास किया है मतलब न्यास का मतलब होता है उस स्वर पर ठहर जाना उस पर विशेष हो जाना आके रुक जाना तो इस तरह से हमने इसको बताया है अलाप और तान की बातें करेंगे हम जी जी तो अलाप में है जैसे आरूब अवरूब जैसे हम लेते हैं स्वरों का शुरू में ही सा रे माँ प ध नी सा नी धा मा गे सा इसी से हम कुछ अलाप बनाएंगे कुछ ताने बनाएंगे जिस तरह सा रे मा प नी ध धामा प ग रे सा ये अलाप हुआ आराम से भी गा सकते हैं इसको आप स्पीडली इस भी गा सकते हैं क्योंकि 16 बीट में आपको गाना होता है जब भी हम क्लासिकल सॉन्ग गाते हैं राग कोई भी राग छोटा ख्याल हो उसका तो अधिकतर तीन ताल में गाते हैं और तीन ताल में 16 बीट होती हैं 16 मात्राएं होती हैं तो 16 मात्राओं को ध्यान रख के गाना है तो इसी तरह उनको सोलह मात्राओं को दो दो के ग्रुप में बांटेंगे तो हम आठ ग्रुप हो जाएंगे और आठ ग्रुप में जैसे मैंने बताया अभी तो आठ ग्रुप यहाँगे और आठ आगे हो जाएंगे धा मा प गे और धा के बीच में आप बहे हैं तो एक एक ग्रुप उसका बन गया तो इस तरह सिक्सटीन बीट का बीट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है आला बनाते बन ऐसा नहीं कि हम 10 लाइन लिख दिए तो बन गया अलाप नहीं उसमें 16 पॉइंट होने चाहिए अच्छा अच्छा अच्छा। चाहे वो अब ग्रह लिखे करें जरूरी नहीं कि उसमें ही हो आ, आप दो बार दिखाना चाहते तो अपग्रह लगा दीजिए आगे उसमें तो इस तरह से आप उसे बढ़ा सकते हैं जिस सोलह मात्रा का होना जरूरी है हाँ सिक्सटीन बीट क्योंकि आप छोटे ख्याल गा रहे हैं सिक्सटीन ताल में गा रहे हैं तो सिक्सटीन बीट का होगा तो होना जरूरी है उसका जिस भी ताल में गा रहे उसी के अकॉर्डिंग आपको अलाप बनाना पड़ेगा अगर आपको मान लो एक ताल में गाने लगे तो बारह मात्रा होना जरूरी है ट्वेल्व बीट होगी उसमें नहीं, नहीं। कई ख्याल ऐसे हैं कि 12 बीट में भी हैं लेकिन अधिकतर तो जो सिखाया जाता है बच्चों को शुरू में शिक्षा दी जाती है और अंत तक वही शिक्षा रहती है मैं जाऊँ पी भी हो जाता है लेकिन वो तीन <laughs> ताल पर ही चलते हैं जितना मैंने अपनी एजुकेशन लिया उसमें कभी एक ताल पर गया एक ताल पर केवल बड़ा ख्याल गया जाता था बाकी छोटे ख्याल में कभी भी इस कम्पोजिशन को नहीं रखा जाता क्योंकि बच्चों को सीखने में इजी रहती है और आराम से सांस लेकर गा सकते हैं फिस्टिंग बीट है लंबी चौड़ी आराम से गाओ तो यही इसके साथ चलते हैं इसमें ये तो अब अलाप हुआ एक और अलाप है माँ प ध नी सानी धापा धा पा प रे रे माँ प इस तरह का एक अलग से ग्रुप बना दिया जाता है तो ये भी एक अलाप हुआ और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हैं हम क्योंकि अलाप तो आप कितने बना सकते हो बस डिपेंड करता है आप कितना सोचें सुराख के प्रति कितना निकाल पाएंगी तो इस तरह से है ताने हैं जो स्पीडली बनाए जाते हैं। ये तो हम धीरे धीरे गा रहे थे अब आप अलाप धीरे से गाते हैं। है ना आराम से आ जाता है तान आ, थोड़ी तान... स्पीडली होती है तान द्रुत लय में गाई जाती है डबल लय कर दी जाती है स्पीड थोड़ा स्पीड बढ़ जाता है डबल हो जाता है सीधा मी सा तो इस तरह से हमें स्वर का सेट करना बहुत स्पीडली गाना पड़ेगा तो इस तरह ये ताने भी हैं अल्लाप ताने हैं फिर हम राग को ही पकड़ के गा सकते हैं पायल की आप उसमें सरगम गा दीजिए साथ में तो उसको भी आधा आधा कर सकते हैं अच्छा इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बदल सकते हैं गाने के साथ आधा गाना ले लिया आपने आधा स्वर ले लिए या स्वर के साथ पूरा गाना गा दिया ऐसा भी होता है तो डिफरेंट डिफरेंट हम गा सकते हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने जौनपुरी राग के बारे में बालकृष्ण जी हमें बताए हैं और आलाप और तान किस तरह से उसमें करते हैं या फिर उसके जो आरोह आवरोह है या फिर आप उसके जो अभ्यास गीत है वो कैसे प्रैक्टिस करना है और समय भी आपको निर्धारित बता दिया कि 10 से 12 के बीच में आप जब इसका प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये राग सीखने के लिए बहुत ही आसानी होगी और बहुत ही आराम से इस चीज़ को पकड़ पाएंगे तो इसलिए 10 से 12 के बीच में आप इसका प्रैक्टिस कीजिए तो चलिए जाते जाते मैं कहूंगा सर से फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर दे तो हमारे दोस्तों को फिर से एक बार ग्रीफ हो जाएगा जौनपुरी राग क्या है इसके आरोह हैं वापस। सा रे मा प ध नी सा गे सा पनी धामग पा, माप पायल की जनकार बेरनिया पायल की जनकार बेरनिया जनन बजे कैसे मोरे पिया से मिलन को जाओ अब मैं पायल की जन कर बैरनिया बिरहा से तन ताप तपत है बिरहा से तन ताप तपत है अंग अंग सब लाग रहे बा सदा रंगीले उठत जाया हुक पायल की झनकार बेरनिया पायल की झनकार बैरणिया पायल की चलिए बहुत ही अच्छा आपने जो है फिर से एक बार रिवाइज करा दिया हमारे दोस्तों को राग जौनपुरी के बारे में काफी चीजें उनके पास आ गई है और वो प्रैक्टिस कर सकते हैं पूरे हफ्ता वो है अगले संडे को फिर से हम इस कार्यक्रम में मिलेंगे तब तक आपके पास समय है तो आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए और अगर आपको लगे कि कुछ पूछना है या कुछ समझ में नहीं आया, तो जरूर आप एसएमएस कर सकते हैं चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जो संगीत सीखने वाले दोस्त है हमारे संगीत प्रेमी है वो संगीत में अच्छा करे और अपने लाइफ में बहुत ही अच्छा कार्य करे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और बालकृष्ण जी को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मस्कराते रहो पायल का पायल की झलकार से तनिताप तप है से ताप हाँ से तनता पतापत है अंग अंग सबार सदारंग उठत पा But I need. Boy, lucky, lucky, lucky, lucky. the पायल की Jangan gadabi ay ay ay But I. Uh...